नगरी पूर्वीय निरा साध समय स्वास न वर्तमान स्थिति जो है इसमें जीवन वासना उतारी जा गया है जिसके मन में देसी वासना है के अनुसार वो काम करना चाहिए अनुशासन के साथ जीवन जब तक जीवन में अनुशासन नहीं होता तब तक किसी दिशा में प्रगति नहीं हो सकती एक मर्यादा में जीवन करने के जब मनुष्य अपनी प्रार्थना के अनुसार चलता है तो न धर्म को मानता है न कानून को मानता है न दूसरे के सुख शांति पर विचार करता है स्वार्थ और भोग में कितना है! हो जाता है जितना लुलुप हो जाता है तो वो दूसरे की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता इसमें न व्यक्तिगत जीवन रहता है न जाति रहती है न मजहब रहता है न श्रांत न राष्ट्र न मानवता न विश्व इस स्वार्थ वासना और भोग वासना मनुष्य को तो श्रृंखल बना देती है इसके लिए हमारे स्कृति को भी आवश्यक है आत्म को भी आवश्यक कोई भी पुलिस कोई भी और कोई भी कानून कोई भी सरकार मनुष्य को सुव्यवस्थित नहीं कर सकती यदि उसके मन में स्वयं सुव्यवस्थित रहने की प्रेरणा न आ तो ये जो तो हमारे धर्म हैं धर्मग्रंथ हैं मनुष्य के हृदय में ही ऐसा संस्कार बैठाते हैं कि वो सुव्यवस्थित तो हो जाए धर्म का संस्कार हमारे मन में रहे तो धर्म के विरूद्ध जो काम है उनकी ओर से स्वयं विनुष्सता आ जाए धर्म जीवन में आवश्यक है और एक बात है कि यदि मनुष्य के जीवन में थोड़ा वीर न हो वीरता न हो तो वो अपने धर्म पर दृढ़ नहीं रहता जो कष्ट सहन करके अपने नियम का धर्म का पालन करने के लिए तत्पर नहीं है उसके जीवन में आत्मफल कहां से आएगा ऐसे रास्ते से चलो जिसमें थोड़ा कष्ट उठाना पड़े अपने जीवन में ऐसे नियम रखो जिसमें थोड़ा कष्ट उठाना पड़े और वीरता आती है उत्साह से साहित्य हैं जो वीर रस होता है उसका स्थायी भाव उत्साह होता है उत्साह जगाने के लिए कोई बोलने वाला चाहिए कई दिन मार्क्स में जमाता हो सकते जी को सचेत राहुल गांधी अनुर्म पता नकंसा खत्ता है वीर बनो जिसके मन में उत्साह होता है वीरता होती है वही जीवन में सफलता प्राप्त करना है अब इस आत्मशुद्धि के लिए चित्त शुद्धि के लिए आवश्यकता किस किसका है वासना की निवृत्ति के लिए उपासना होते हैं और अज्ञात की निवृत्ति के लिए ज्ञान होता है दोनों का विषय विभाग एक काम के लिए एक रोग पर एक औषधि दूसरे, दूसरे रोग पर दूसरे औषधि और फिर किसी किसी रोग पर दोनों औषधि मिला देते हैं योग हो जाता है तो किस रोगी को कौन सी औषधि देनी है या दोनों मिलाकर देनी है ये अधिकार के अनुसार इससे करना पड़ता है अब आपको तो हम भक्ति की बात सुनाते हैं वार्थना होती है उत् श्रृंखल उस श्रृंखल माने उस पर कोई रोग टोक नहीं है वो बेसड़क कहीं भी दौड़ जाती है किसी का धन लेने के लिए किसी स्त्री पुरुष की ओर किसी से मारपीट करने के लिए किसी को पटल रखने के लिए मोल अनेक रूप धारण करती है ये वासना के रूप है वासना एवं संसार है वासना का ही नाम संसार है धर्म तो जब जीवन में आता है तो वो पचास प्रतिशत वापनाओं को नियंत्रित कर देता है यह धर्म है यह धर्म है परंतु जब शक्ति आती है तो वो निन्यानबे प्रतिशत वाषनाओं को नियंत्रित करती है निन्यानबे प्रतिशत वापनाओं को नियंत्रित करती है। एक ईश्वर की एक ईश्वर की हमारे मन में रहे में तो फिफ्टी फिफ्टी होता है और ईश्वर की वासना देखो तो, जीवन को यदि शुद्ध करना है तो पहली सीढ़ी है सदाचार और उसके बाद दूसरी सीढ़ी है भक्ति, भक्ति माता की भी होती है मातृदेवो भव भक्ति है पितृदेवो भव पिता की भक्ति है आचार्य देवो भवन गुरु की भक्ति है और देश की भक्ति होती है परंतु भक्ति उस देश की के लिए जो माता में भी है पिता में भी है गुरु में भी है और देश में तो हमें किसकी भक्ति करनी है इस ज्ञान की आवश्यकता होती है केवल माला पर लाने का नाम भक्ति नहीं है तो बड़ी बड़ी नीति, राजनीति सभाएं होते हैं और अपनी ओर से माला मंगा के के हाथ में दे देते दे हैं कि तुम तो सभा में पहला वो माला पहनाने में कोई घंटी तो नहीं देते कभी जब भी करते रहते हैं नहीं? और मन में दूसरों का बुरा करने का भी सोचते हैं भक्ति के लिए एक बात यह है कि भजनीय के संबंध में निश्चय होना चाहिए कि तो हमें भक्ति किसकी करनी है माँ हर ज्ञानपूर्वक सुदृढ़ पर्वशोधि कहा स्नेहो भक्ति क्या कहास्तृत्व कारण्य था जिसकी भक्ति करनी है उसकी महिमा को जा करने जाए और जिसकी भक्ति करनी है उससे सबसे अधिक स्नेह होना चाहिए स्नेह माने हृदय की त्रुति शिघलना हमारे हृदय में कोई कठोरता न रहने पा जब हम हाथ में कोई चीज पकड़ते हैं और सोचते हैं कि ये गिर न जाए कोई थीन न ले जाए तो हमें अपनी मुठ्ठी करी रखनी पड़ती है ऐसे ऐसी जब आप अपने दिल में हम चाहते हैं कि ये बस्तु हमसे छूट न जाए गिर न जाए, जाए कोई थीन न ले जाए तो दिल को करा करके उसको पकड़ना पड़ता है जब भगवान से प्रेम करना होता है तो उस चित्त में जो कठोरता है उसको बिता पड़ता है उसके लिए चाहिए सुने और जिससे हम बाकी जिसकी करना चाहते हैं उसकी महिमा का आप पहले ज्ञान और भक्ति का अंतर देखते हैं ज्ञान तो दुश्मन का भी होता है आप अपने दुश्मन को तो जानते हैं कि तो नहीं जानते दुश्मन को तो जानते हैं पर दुश्मन की भक्ति नहीं करते हैं विश्वत सत्सस्वृति सदसा स्वप्नेश्वराचार्य ने कहा शत्रु का ज्ञान तो होता है परंतु शत्रु के प्रति भक्ति नहीं होती और जब भले मानुष का ज्ञान होता है तो हम न चाहें तब भी उसके प्रति श्रद्धा का उदय होता है और श्रद्धा बाद में भक्ति होती है तो भगवान के गुण का ज्ञान होना चाहिए गीता में ले लो लक्ति के रुपी ने सहम सर्ग से प्रभव मत्सर्व प्रवर्तते मत्वा भजन्ते मां बुधा इस पर के बारे में थोड़ी सी जानकारी है सारी सृष्टि के माता पिता स्वामी सरवान और सबका संचालन वही करते हैं अंतर्ज्ञान में सबके दिल की जानते हैं एक बात सर्वज्ञ सब का संचालन करते हैं सर्वशक्तिमान है ये दूसरी बात है और परम कृपाण जो उनकी भक्ति करता है उसके हृदय में आते वे बैठ जाते हैं और यदि वो बुरा काम करने के लिए चले कोई तो इशारा भी करते हैं ये काम तुम्हारे करने का नहीं मेरा भक्त कहला करके जब तुम पूरा काम करोगे तो केवल तुम्हारी नहीं मेरी ही बदनामी होगी तो हृदय में भगवान का बैठना अपने को सत्कर्म के साथ सद्भाव के साथ जोड़ना ये जो आज कलयुग का विस्तार है जहां देखो वहीं कलम माँ बेटे में कल पति पत्नी में कल भाई भाई में कदम तो मित्र मित्र में विश्वास नहीं इस अविश्वास के युग में किसी के वचन का भी हो कोई विश्वास नहीं हो आज बड़े से बड़े स्थान पर जो लोग हैं वो कल कुछ कहते हैं आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं ऐसी अनियंत्रित प्रवृत्ति अनुशासनहीन प्रवृत्ति धर्महीन प्रवृत्ति क्यों आ गई इसलिए कि हृदय में ईश्वर का भय नहीं रहा ईश्वर के प्रति प्रीति नहीं रही धर्म में निष्ठा नहीं रही मुर्गा में बैठ जो हमको रास्ते में चलाने वाली चीज थी वो सूचते तो भक्ति होती है तब जब हम इस की महिमा को पूरा समझने लगते हैं अहम सर्वत्र स्वभावों मत्तक सरक प्रवर्तते सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से बैठे हुए भगवान संचालन कर रहे हैं और जीव और जीव के का साम स्थान यंत्रारू जिस यंत्र पर जीव बैठा हुआ है वो अंतर दोनों के प्रवर्तक दोनों के संचालक भगवान है इसी मतवा भजन से नाम दुभा समन्या पहले विद्वान गुरु ये ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान प्राप्त करके भाव सहित मीरा भजन करते हैं देखो ये ज्ञान पहले भगवान का ज्ञान पहले और एक एक बात भक्तिदार अब आप लोग व्यवहार में देखो कि आप प्रेम से किसी के साथ रहो और किसी की सेवा करो तो जितना जितना प्रेम बढ़ेगा जितनी जितनी सेवा बढ़ेगी जितना जितना सान्निध्य बढ़ेगा उतने उतना उसके बारे में ज्ञान बढ़ता जाएगा इनको कैसे सोना है इनको क्या खाना है इनको क्या रुकता है ये दूर रहने से पता नहीं चलता निकट रहने से पता चलता है तो भक्ति से ज्ञान की रोटी होती है भक्त्याम अभिजाती यावाम ज्याने तत्व काम तत्व करोगे आत्मा विषते तदनंतरम भक्तिया माम अभिजाती जब भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान से जान पहचान बढ़ेगी अभिज्ञान मानक पहचान जितनी जितनी प्रीति करोगे उतनी उतनी पहचान भगवान की और बढ़ेगी भत्या भक्ति भगवान को जानने में साधन है और जानना भगवान की भक्ति में साधन है अब ये एक प्रकार का समन्वय हुआ भक्ति और ज्ञान दोनों परस्पर एक दूसरे के मददगार हैं एक दूसरे के बाहक नहीं है समन्वय की रीति क्या होती है अब हम लोग थोड़ी पुराने शास्त्र की जो रीति है वो कहते हैं कि जब भी इन्हीं दो विषयों का समन्वय करना हो तो पहले दोनों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है फिर दोनों में विशेषता क्या है ज्ञान से भक्ति अलग क्यों है भक्ति से ज्ञान अलग क्यों है दोनों का अपना अपना विशेष क्या है? सिर्फ किन किन विषयों में दोनों मिलते हैं और किन किन विषयों में दोनों अलग रहते हैं पहले दोनों का सामान्य ज्ञान दोनों का विशेष ज्ञान और दोनों कहां मिलते हैं और दोनों में मतभेद क्या है और फिर मतभेद मिटाने का उपाय क्या है व्यक्ति क्या है। और किस व्यक्ति से ये मतभेद मिट जाता है तो फैसला हो जाएगा पहले बयान तंफी हो लेगी उसके बाद फैसला हो जाएगा ये संस्कृत भाषा में बोलते हैं विषय संशय पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष और सिद्धांत इन पांच बातों के विचार से एक अधिकरण की निष्पत्ति होती है एक वस्तु को सिद्ध करने के लिए हमको किस विषय पर विचार करना है उसके स्वरूप में संशय क्या है और उसमें पूर्व पक्षी का क्या कहना है उत्तर पक्षी का क्या कहना है माना मुद्दे क्या बोलता है मुद्दा क्या बोलता है ने? और उसमें किस शंका का किस प्रति का किस समस्या का क्या समाधान किया गया है और सारे समाधान पर कर विचार करके सिद्धांत क्या बनता है ये है समन्वय की परिस्थिति समन्वय दो प्रकार का होता है एक क्रम समन्वय एक सम समन्वय एक पहले दूसरा पीछे ये क्रम हो गया सीढ़ी दर सीढ़ी तो ऐसे भी समन्वय होता है पहले भक्ति फिर प्या आई जो जन्मदिनों की अवधेता सब स्ने निर्गुण उपदेता तो एक, एक जाने न होई परती दिन परती होई नहीं प्रीति प्रीति बिना नहीं भगत दीर्घाई दिन खगेश जल के चिकनाई या फिर ज्ञाने बिनुन होई प्रति ज्ञान से भक्ति होती है एक ही हुआ और एक भक्ति से ज्ञान होता है ये हुआ। अब दोनों साथ भी रहते हैं इसका भी विचार करेंगे बात यह है कि दुनिया में जितना दुख है स्वार्थ की प्रवृष्टि है भोग में आसक्ति है ईश्वर्ग के लिए हुकूमत के लिए कुर्सी पर के लिए अनुचित आचरण है ये सब भगवान से विमुक्त होने के कारण वेद शास्त्र से विमुक्त होने के कारण हृदय में धर्म की प्रतिष्ठा न होने के कारण ये सारे दोष दुख जो संसार के हैं ये ईश्वर और धर्म से विमुखता के कारण है इसलिए आओ गीता गीता के मैदान में हम जिस मैदान में तो जिसको तो मैदानी चीज है ना आपके ध्यान में होगा उपनिषदों को आरणक बोलते हैं तो, वो अरण्य भूमि में उपजती है और गंगा का किनारा हो पहाड़ हो जंगल हो और बड़े बड़े अनुभवी पुराने महात्मा हो श्रद्धा से विज्ञा को बैठ के पूछ रहा हो और समझ रहा हो अरण्य भूमि में उपनिषदों का जन्म होता है उपयिरी नाम कन्दमे का नदी नाम जिया अजाए कर यह देश का मंत्र है परंतु गीता रण भूमि में नहीं निकलती चुका ये रण भूमि में निकलती अच्छा है विलक्षण है कहाँ जंगल कहा गंगा का किनारा कहाँ फरण कुटीर कहा बताने वाले ऋषि है और पूछने वाले विद्यासु और यहां रणभूमि है प्रवृत्त है शस्त्र संपाद है दोनों होते से हथियार चलने तो करें बस अब शस्त्र चलने वाले हैं अब आया अब आया अब आया और तो मृत्यु से तो है संघर्ष है युद्ध है वैमनस्य है कटिता है एक दूसरे के प्रति उस तरह भूमि में गीता का अवतरण होता है यहाँ श्रोता रसी बना हुआ मालिक और बच्चा सारसी है हर जगह बच्चा गुरु होता है नीचे बैठता है सिंहासन पर और श्रोता होता होता है और बड़ी श्रद्धा के साथ वो श्रवण करता है यह हमारा श्रोता तो रसी है और बच्चा सारसी है इसका अर्थ है कि छोटे के मुंह से भी गीता सुन दो तो तुम्हारा काम कर रहा ही हो देखो संजय संजय तो धतराष्ट्र से बहुत छोटे हैं वो भी सूत्र पुत्र हैं नौकर रहे हैं धूपराष्ट्र नौ से नौकर हैं संजय और उनको गीता सुनाते हैं अर्जुन के सारथी हैं कृष्ण गीता सुनाते हैं अर्भुत में कहां अरण्य भूमि कहा रणभूमि कहा और कहां सख्य संपाप और कहां शांति कहां सारथी कहां ऋषि महर्षि बड़े बड़े विद्वान ये गीता दूता आई हमारे जबार की भूमि में और भी बहुत अंतर है जहां मीमांसा शास्त्र जगताला में होने वाले धर्म का विकास करता है देवी कैसे बनाए जाए देवता का आवाहन कैसे हो मंत्र कैसे पढ़ा जाए पर लोग प्रधान धर्म का निरूपण करती है मीमांसा धर्मशास्त्र हाँ। और गीता हमारे रोज रोज का जो धर्म है हमारे जीवन में जो करना करना है उसका निरूपण करती है गीता अब लोग भक्ति जब तक बड़ा टूटा नहीं बनेगा तब तक, तक उसके प्रति भक्ति गिरेगी नहीं भक्तिगंजा है ये देखो कृपालता भगवान की कि सारथी हुए अर्जुन रथ महा सारथी बन गए बोले सस्ते बने और दूसरे बोले सस्ते हैं जो पार्थ लिया जो नाटक कर रहे हैं कोई तुर्टी नहीं होने चाहिए ऐसा तो, अच्छा तो पहली बार हमारी आज्ञा मानो रसी की आज्ञा सारा ही मानता है सेनई और उभर और मध्य रसम साधे में इस तो के बीच में हमारा रथ ले करो जी उज जैसे बोलते हैं जो आज्ञा है ले जाकर रथ को खड़ा कर अर्जुन आ, ये श्रीकृष्ण जिनको लोग भगवान कहते हैं वो हमारी आज्ञा का पालन करते हैं कहीं के अंदर तो अभिमान का वेश भी है देखो महात्म्य ज्ञान है यदि अभिमानी होता तो कहता चलो तुम बहुत आज्ञा देने वाले भरो भगवान को ऐसे हैं महाराज की भक्त आज्ञा का पालन सब भगवान के प्रति भक्ति भक्ति बढ़ती है जब अर्जुन का उत्साह भंग होने लगता है तो एक पुरुषोषित उत्साह अर्जुन के अंदर है। हैं युवा आशित्व प्रदिष्ठा एक जवान आदमी हो तो उसके जीवन में उत्साह से हुए आशा के साम होना चाहिए हमें सफलता में रह और अपने साधन में दृढ़ होना चाहिए जीवन में उत्साह हो गए सफलता की आशा हो गए दृढ़ता से लग जाए गीता में भक्ति और व्यास गीता की भक्ति भी बड़ी बढ़ेगी वैसे भक्ति शब्द के प्रयोग अनेक अर्थों में गीता में मिलते हैं लोगों को धीरे धीरे के नौ सुनाना है देखो एक गीता भक्ति कौन सी मारा पहनना गीता <coughs> में गुजरात की तुलसी कर्म नहीं पीला कपड़ा लाल कपड़ा सतेज कपड़ा काला कपड़ा बने चंदन हाला की खड़ा खरीदी नहीं किस रंग का नाम रखा जाए दाप किस तरह की आनंद किस सरस्वती की तीर्थ काउं का नाम रखा जाए भाई भक्त का कौन सा नाम है कुछ न न वेशभूषा का आग्रह है न नाम का आग्रह है न आड़े खड़े तिलक का आग्रह है भक्ति है हृदय की भक्ति है न एक हृदय की खास बनावट का नाम भक्ति है हृदय की एक खास बनावट है रसायन है रसायन जैसे रोग की निवृत्ति के लिए रसायन होता है ऐसे हमारे हृदय का निर्माण करने के लिए रसायन है कानून बना के लोगों का दिल नहीं बदला जा सकता भगवान की भक्ति भर के लोगों का हृदय बदला जा सकता है एक पहला नमूना जो भक्ति का पहले हम थोड़ा थोड़ा दोनों का अलग अलग प्रदान करेंगे और फिर दोनों को एक ही मिला यतः यत प्रभुस्र्भूताव तक स्वर्मण सीधि विंदति मानव मनुष्य सिद्धि का अधिकारी है अब देखते हैं ब्राह्मण क्षत्रि वहीं हार उद्र हार ऐसा नहीं है वो ध्यान दो इसमें हिन्दू मुसलमान का भेद नहीं है इसमें ब्राह्मण और संदार का भेद नहीं है इसमें स्वदेशी और विदेशी का भेद नहीं है न मजहब का भेद है न जाति का भेद है न स्त्री पुरुष का भेद है सुंदर आश्र का व्यग है मानवाह मनुष्यमास्त्र के, के लिए यह भरती है जो ईश्वर से पैदा हुआ है और जिसके मालिक स्वामी ईश्वर हैं वो अपने मालिक की अपने माता पिता की सेवा करने का अधिकारी है यहां तक कि जो बेसिया का पुत्र है देशिया चाहे कैसी भी हो परंतु देशिया का पुत्र यदि अपनी माता की श्रद्धा से भक्ति से सेवा करेगा तो जैसे एक पवित्र आत्मा को अपनी माता की सेवा करने से क्षम मिलता है वही क्षम देशिया के पुत्र को भी मिलेगा मतलब दीक्षा से नहीं है मतलब हृदय में श्रद्धा और भक्ति से है तो कोई भी मनुष्य हो चाहे वो किसी देश में किसी जाति में किसी मजात में किसी बिंदु में पैदा हुआ हो वो भक्ति का अधिकारी है मानवा मनुष्य भक्ति का अधिकारी होता है अच्छा भक्ति करी कैसे जाए कौन सा काम करें तो मुक्ति है मंदिर में बैठें आठ बंद करें तीर्थ की वीर खुदी करें मुंह में कुछ दुदाय भक्ति कैसे होती है स्वकर्मणा तो तो समाध्य से शिक्षित मान रहे हैं ये काम तुम कर रहे हो उस काम के द्वारा ये देखो कि भगवान की अब चर्चा हो रही है कि नहीं झाड़ू लगाते हो और तो झाड़ू लगाने में भी सेवा होती है हमारे महाराजा इस रास्ते से निकलते हैं हमारे गुरु इस रास्ते से निकलते हैं बात होने के लिए हमारे तो पतिदेव अभी आपसे आएंगे तो उनको कोई गंदी चीज न दिखते, सफाई करना भी सेवा है, भक्ति है स्वकर्मणात्मक तो धीर्ज उनके लिए बचपू उपस्थित करना भी भक्ति है उनका पहरा देना भी भक्ति है उनको पढ़ के सुनाना भी भक्ति है जैसे उनको सुख से वैसा करना भक्ति है स्वचर्मणा तो स्वयं तो आप जो काम कर रहे हैं इतना ध्यान रखने की बात है और ये ईश्वर की दृष्टि से हो रहा है कि नहीं ये व्यक्तिगत सुखस्वाथ के लिए हो रहा है ये पारिवारिक सुस्वास्थ के लिए हो रहा है ये जातिगत सुस्वार्थ के लिए हो रहा है ये मजहबी सुस्वास्थ के लिए हो रहा है कह ये प्रांतीय राष्ट्रीय अंतर्द्वीय किस उद्देश्य से हो रहा है कहे भाई सब में जो एक है उस प्रभु की सेवा के लिए ये काम हो रहा है भक्ति में प्रभु का अनुरोध है जैसे व्यक्ति है या ऐसा हमारे साएं दीजे कोई देश भरंगी भक्ति ऐसे होते है, मजहब में विरोध होता है और भक्ति में भगवान का अनुरोध होता है और योग में वृत्ति का निरोध होता है और ज्ञान में अविरोध होता है ज्ञान में किसी का विरोध नहीं है सबके सिर पर उसका हाथ है ज्ञान के बिना धर्म भी नहीं ज्ञान के बिना भक्ति भी नहीं ज्ञान के बिना जोर भी नहीं वो सब में रह के भी सबसे निराला रहता है स्वकर मना समीय की हो जिस दिन आप जो काम कपड़े बना रहे हो के लिए तो सर्वात्मा प्रभु की इसी सेवा से कहता भाई प्रभु कहां मिलेंगे अरे यत प्रभु स्त्री भूताराम जैन सर्विधम कथम गीता का ईश्वर गीता का ईश्वर वैकुंठ बाकी नहीं है बैकुंठ का तो नाम ही नहीं है गीता में गोलोक का भी नहीं है वो साकेत का रहे भगवान का नाम है वहाँ माम है अहम है माम है मया है मध्यम है मत है मई है मामा है मई है भगवान है भगवान है परंतु खास जगह में रहते हैं ये नहीं है वो किस खास समय में रहते हैं ये नहीं वो किस खास रूप में रहते हैं कि भी नहीं है भगवान नहीं जीता है आप देख लो उस तो रूस भगवान की भक्ति जप रुप से जिसकी वजह से हमारी आंख देखती है जिसकी वजह से नाक ढूंढती है जीत बोलती है काम सुनता है आप काम करते हैं पाँव चलते हैं, दिल में प्यार आता है बुद्धि में विचार आता है हमारे जीवन में सबके जीवन में जितनी प्रवृत्तियां हैं उनका मूल उत्सव मूल उद्गम वो भगवान है उसी को बोलते हैं स्रोत स्रोत उसी को बोलते हैं शुभ उसी को बोलते हैं मन तो मना वो हमारी आंख आख की आख है वो हमारे मन का मन है हमारी बाणी की वाणी है यथा प्रवृत्ति भूटानाओं सबका संचालन वही करता है बिना उसकी सत्ता के एक पत्ता भी नहीं हो सकता और जे ने सर बमिधम सतम जैसे कपड़े में सूफ होता है वैसे ताना और बाना इस संसार का ताना और बाना दोनों वही है अब देखो भगवान के इस स्वरूप को देखोगे तो ज्ञान को ज्ञान का कहीं भी विरोध आपको नहीं मिलेगा भगवान सर्वात्मा है भगवान सर्वात्मा है और भक्ति उस सर्वात्मा भगवान की है जब भगवान को आगे सोने में बैठा दोगे तो उसकी भक्ति में कहीं ज्ञान का विरोध आ सकता है जब ज्ञान आपको छोटी चीज का होगा पूर्णता का नहीं होगा तो वो भक्ति के विरूद्ध कर सकता है ज्ञान छोटा होगा तो भक्ति का विरोध करेगा और भगवान को छोटी जगह में बांधोगे तो ज्ञान का जरूर हो जाएगा इसलिए यृत्तिर्भूताराम जिन सर्वमिदम सतम स्वकर्मा परियेव सिद्धिंदिंदमान हुआ और ऐसे देश ज्ञान हुआ कौन तो सा ज्ञान क्या हुआ ये सब प्रवृतिर्भूताराम जिन सर्वमिदम खाता ये तो हुआ ज्ञान और स्वतंत्र भावना पर आप जे और अपने कर्म के द्वारा भगवान की पूजा ये हुई भक्ति अब इससे मिलेगी क्या मिलेगा क्या सिद्धि तो, तो किसको मिलेगी क्या तो मनुष्य को तो एक ज्ञान ऐसा होता है जो भक्ति का मददगार होता है जितना जितना भगवान को जानोगे उतना उतना भगवान से प्रेम बढ़ता जाएगा एक भक्ति ऐसी होती है कि जितनी जितनी भगवान की भक्ति करोगे उतने उतना भगवान के बारे में जानकारी बढ़ती जाएगी और एक ज्ञान ऐसा होता है भक्ति जिससे अभिन्न होती है एक भक्ति ऐसी होती है ज्ञान जिससे अभिन्न होता <coughs> और भगवान ऐसी वस्तु है भाई उसको ज्ञान कहे भक्ति न कहे तो पूर्ण नहीं रहता छोटा हो जाता है और उसको भक्ति कहे ज्ञान न कहे तो छोटा हो जाता है वो भक्ति और ज्ञान दोनों का लक्ष्य है भक्ति और ज्ञान दो मार्ग हैं एक बार श्री उदिया बाबा महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज भक्ति बड़ी है कि ज्ञान बड़ा है तो बोले कि भक्ति बड़ी है वो बेदान थी उसने कहा महाराज आपने तो भक्ति को बड़ी कर दिया तो ज्ञान क्या है बोले बेटा ज्ञान में छोटे बड़े का भेद नहीं होता है ज्ञान में छोटे बड़े का भेद नहीं होता है और भक्ति सबसे बड़ी है, है। तो भक्ति सबसे बड़ी है बोले तो महाराज भक्ति सबसे बड़ी है और भक्ति से भी कुछ बड़ा होता है कहा होता है तो भक्ति से बड़ा क्या होता है तो भगवान होते हैं जिनकी भक्ति की जाती है जिनकी भक्ति की जाती है वो भक्ति के आराध्य हैं भक्ति के पूज्य हैं भजनीय हैं और तो सबसे बड़ी भक्ति भक्ति से बड़े भगवान ज्ञान से बड़ी भक्ति भक्ति से बड़ा ज्ञान ये दोनों परस्पर पर ऐसा मिलकर चलते हैं अब देखो एक रहस्य की बात सुनाते हैं ये भक्त लोग जिस ज्ञान सत्य का प्रयोग करते हैं उसका मतलब ईश्वर के ज्ञान से होता